विषयातीतं सर्व सुना हाशय जतीत तस्म शुण जाए हरिओं हरिओम सुनाई नहीं दे रहा बोलो बोलो सुन देो हेलो नाम जी जाच्चे। सुना जाच्चे? दियार दियार ना ना सुना सुना सुना अच्छा हेलो हेलो ना हरिओम सुनाई देर है नी हाँ हाँ ठीक हरिओम ओम ओम जय भगवान भगवान शंकराचार्य के तरफ प्रणीता ये जो उपदेश हस्त देखिए केवल अपना स्वरूप के चिंतन भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से बोलते हुए यहाँ पे जो है कि मैं जो सच स्वरूप हूँ मैं जो सचिदानंद पूर्ण व्यापक हूँ और अब मैंने भ्रांति से अपने को जीव परिच्छिन्न अल्प मान रखा ये होना संभव नहीं है जो वस्तु तो जैसा है वो हमेशा वैसा ही रहता है भ्रांति से चाहे हम कितना बार भी रज्जु को सर्प देखे परन्तु वहाँ पे रज्जु रज्जु या सर्प कभी बना ही नहीं ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे चाहे हम अनेक जन्म से जीव भाव में रह करके जीव व्यवहार करते हैं परंतु ये जीवत तो धर्म आत्मा के नहीं आए और तो एक मानसिक मानसिक कल्पना है और मन में ही है आत्मा तो हमेशा ही शिव रूपी है और हमेशा शिव रूपी रहेंगे तो इसको मन में रखते हुए देखिए बोले थे दृष्टम जो दिखाई दे रहा है उसको छोड़ करके मतलब जागृत काल किस वस्तु को तस्मिन सर्वग्रस्तम होता है फिर जो है उसमें जो है जो वे जागृतकाल में जो भी उसके जो ज्ञान तद अनुकूल स्वप्न देखता है उसको और फिर अज्ञान अवस्था तीनों अवस्था के साथ हमारा तीनों काल में कोई संबंध नहीं है आत्मा अवस्था से रहित है परंतु ये आत्म जागृत स्वप्न सुषुप्ति कार्यकरण संगत की धर्म है कार्यकरण संगत से मैं भिन्न हूँ सर्वाधिक ज्योतिषुक्त आत्मा तो जबरदस्त सपन सुषुप्ति तीनों अवस्था में जो भी कुछ परिवर्तन तो हो रहा है उसको देखने वाला है जैसे सूर्य संसार में सब कुछ तो बनाने वाला है सब कुछ दिखाने वाला है रात्रि धर्म सूर्य में कभी आया ही नहीं रात्रि सूर्य में है ही नहीं वो मन अथवा व्यवहार के लिए जब हमारा दृष्टि का गोचर होते हैं हम रात की कल्पना कर लेते हैं परंतु तो रात के साथ तो अंधेरा के साथ सूर्य का कोई संबंध नहीं है इसी प्रकार आत्मा के साथ संबंध ही नहीं है आगे देखिए आज तक तक, हम हम कर कर लिए थे थ्री कल तो हम नहीं पाए गोचर सत्मा समो दृष्टा सर्वभूते सुव का रूप स्मृति अंधकार प्रत्य गोचरा सर्वते जागृत काल में हमारा विषय क्या होता है स्थूल शरीर इंद्रियों के माध्यम से जागृतकालीन स्थूल भोग को करते हैं और शुभ स्वप्न काल में मानसिक जागृत वासनाओं की संस्कार से जो मन में इम्प्रेशन आता है उससे सापनिक जो है प्रातिभाषिक भोग को वस्तु को लेकर के हम भोग करते हैं और अज्ञान अवस्था में तो हम अपने अंधकार को ही देखते रहते हैं रूप समृद्धि अंधकार प्रत्यय ये तीनों जो वृत्तियां हैं ना ये तीनों वृत्तियों को, को जो जिसका विषय बनता है ये तीनों वृत्ति जागृत काल में भी मैं दृष्टा हूँ स्वप्न काल में भी मैं दृष्टा हूँ सुशुक्ति काल में भी मैं अज्ञान का दृष्ट हूं तीनों काल में ये जो दृष्टित धर्म ये आत्मा में है फल तो ये तीनों ही आत्मा के लिए दृश्य है आत्मा के साथ जागृत स्वप्न सु का कोई संबंध नहीं है इसलिए बोलते हैं रूप स्मृति अंधकारार्था प्रत्यय मत स्थूल विषय संबंधित जो वृत्ति सूक्ष्म प्रातिभाषिक विषय संबंधित वृत्ति और जो अज्ञान आत्मा वृत्तियाँ ये सब जिसका विषय बनता है जो इसको देख रहे सारे दृश्य कोटी में आता है आत्मा केवल दृष्टा है कभी कभी नहीं हो सकता, शरीर इन बुति संघात क्या क्या कर रहा है है, जागृत काल में क्या क्या कर रहा है जो इसको देखता है वो आत्मा इसी प्रकार स्वप्नों काल में अपनी वासना मनोवृत्ति रूप वासना के साथ मिल करके जिस जिस वस्तु को हम देखते हैं स्वप्न दृष्टा पुरुष वो जो देखने वाला है वो आत्मा है वो मन और मन की विकार मन की परिणाम वो आत्मा नहीं है इसी प्रकार सुशुक्ति काल में जो है अपनी अज्ञान को मैं जानने वाला हूँ अपने अस्तित्व और अपने अज्ञान को हम जानते हैं समझते हैं जो इस प्रकार अपनी बिश्ण, बिश्ण, देखने वाला है वो हो गया आत्मा ये तीन अवस्था तीन अवस्था में को भोग करने वाला और तीन अवस्था में भोग करने योग्य वस्तु और तीन अवस्था की भोग भोगता भोग को वस्तु और भोग ये तीनों को जो देखता है। जागृत काल में स्थूल वस्तु के साथ हमें क्या सुख मिला सुषुप्त स्वप्न काल में आतिभाजिक वस्तु के साथ हमें क्या सुख दुख मिला और सुषुप्त काल में अज्ञान के साथ हमें जो सुखा ये तीनों अवस्था को जो देखने वाला है वो आत्म है। आत्मा है सैव आत्मा सम हमेशा देखने वाला ही है सर्वदा समान है वो जो भी उसमें सुख दुख के अनुभव करने वाला होता है वो प्रमाता है साक्षी को प्रमाता धर्म को देखने वाला सभी सय आत्मा सम दृष्टा सर्व सर्वभूते सुव भूतो समस्त भूतों में सम समान रूप से विद्यमान है और सर्वग हर जगह पे घया हुआ है ये आत्मा की पारमार्थिक धर्म है अपनी स्वरूप को चिंतन करने के लिए यही उपाय है और इसी प्रकार बार बार बार बार जितना जागृत सपन सुप्तिरूपी जितना धर्म है जिसको हम देखते रहते हैं इसको दृश्य बनाना इसको सारा विचार को देखे विचार करना तो क्या हो जाएगा विचार का विषय बनेगा तो विचार का विषय बनने से क्या हो जाएगा इस विषय विचार और विचार के विषय को देखने वाला जो आत्मा साक्षी उससे भिन्न ये समझ में आता है आगे, आगे और बोल रहे आत्मबुद्धि मन चक्षुर आत्मबुद्धिमन चक्षुर्षयालोकसंगम विचित्र जायते बुद्धि प्रत्यय ज्ञानलक्षण आत्मबुद्धिमनचुर्षयालोक संगम विचित्र जायते बुद्धि प्रत्यय ज्ञानलक्षण आत्म बुद्धि मनो चक्षु तो पहले हो गया चक्षु चक्षु से वो मन में, मन से बुद्धि में बुद्धि से प्रमाता इस प्रकार से विषय के साथ आलक अच्छा चाहिए विषय विषय में आलक के संबंध और उसके साथ चक्षु के संबंध। ये तीनों मिल करके तब क्या होता है मैं ज्ञान उत्पन्न होता है परंतु तो केवल चक्षु के जाना नहीं होगा चक्षु के साथ मन भी चाहिए और मन के बाद फिर बुद्धि भी चाहिए कि मैंने इसको जाना या समझा और इस जो है साक्षी का धारा द्वारा प्रतिभाषित हो करके मैंने ये जाना समझा तो मैं देखा इस इसका शादी है इसका शादी जो उत्पन्न होता है ये इतने व्यक्ति मिल करके काम करके सब मिल करके तब जाके विचित्र प्रत्यय बुद्धेर विचित्र प्रत्यय जायते बुद्धि का एक विशेष प्रकार की प्रत्यय उत्पन्न होता है जो अज्ञान के द्वारा लक्षित होता है अज्ञान लक्षण बुद्धि क्या क्या वस्तु मिला हुआ है? एक हो गया अज्ञान आत्म बुद्धि मनो चक्षुर आत्मा यहाँ पे जो है जो पीछे जो जो है। फिर उसके प्रकाश आता है बुद्धि में बुद्धि से आता है मन में मन से आता है चक्षु में और चक्षु से वृत्ति बाहर जाते हैं विषय को घेरते हैं तो विषय और वो आलग के साथ मिल लाइट के साथ मिल करके जब कोई विषय को देख ले जब मिल जाता है तो क्या होता है बुद्धेर विचित्र प्रत्यय जायते तो ये प्रत्यय का जो है विशेषण है अज्ञान लक्षण अज्ञान के तरह जो लक्षित होता है जितना बुद्धि सम्बन्धित व्यक्तिया उठेगा ना जब तक हमें विषयात्मक ज्ञान होगा तब तक वो अज्ञान के संबंधित ज्ञान है जिस समय स्वरूप का ज्ञान होता है वो अज्ञान संबंधित नहीं है वो स्वरूप संबंधित ज्ञान होता है इसलिए बोलते हैं जो ये आत्मबुद्धि आत्मबुद्धिमतक से आत्म, आत्म, मतलब आत्म जो चेतनाता की प्रकाश जब प्रतिफलित होता है वो यहाँ पे आत्मा से आप चिदाभास को भी ले सकते हैं वो बुद्धि में जचे अहंकार के साथ मिल करके है तो आत्मा परंतु वो प्रतिफलित होकर के चिदाभास रूप में मिल करके जितना बुद्धि वृत्ति मन में उठते हैं वो विचित्र वो सब अज्ञान के जब तक हमें विषयात्मक ज्ञान हो रहा है जो ज्ञान आपका जो ज्ञान आपका ज्ञान का विषय बनता है वो जो है आत्मज्ञान नहीं है वो बुद्धि का प्रत्यय है वो बुद्धि का प्रत्यय है मात्र और जैसे भी हो चाहे जाग्रत कालीन हो चाहे कालीन हो चाहे कालीन हो चाहे कालीन हो ये सब जो है अज्ञान लक्षण है ये सब अज्ञान के द्वारा लक्षित होता है क्योंकि वो विषयात्मक ज्ञान है जब तक विषयात्मक ज्ञान होगा तब तक वो अज्ञान लक्षित ही होगा और उसको हम जानेंगे समझेंगे देखेंगे उसका आनंद भी होगा परंतु वो आत्मज्ञान नहीं है वो आत्मज्ञान नहीं है आगे देखिए उसको हम समझाते हुए बोलते हैं समम सर्वयातिगम विविच अस्मत्वत्मा बिन्दा शुद्धम परम पदम द्रष्टारम समम सर्व देखिए धीरे धीरे करके हम इसके इस प्रकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति का जितना विषय सूक्ष्म और अज्ञान जो ये हमारा विषय बनता है ये सब जत्वा जब तक ये आपको कोई विषय कर वृत्ति अपन मन में उठता है चाहे कितना भी देवी देवता संबंधित हो इसके माध्यम से इसको विवेक करके विविच्य विवेक पूर्वक विचार करके अस्मत इससे इसमें से तो आत्म के है, उसको जानना समझना चाहिए क्या बिंदात शुद्धम परम पदम जो शुद्ध परम शुद्ध पद्यते इति पदम जो शुद्ध सर्वश्रेष्ठ पद है उसको बिंदात उसको प्राप्त करना समझना चाहिए वो कैसा है वो वो दृष्टा है दृष्टारम सर्वभूत समूतों में विद्यमान समस्त भय से परे, से परे मैं केवल उसको देखने वाला हूँ इसीलिए उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है तो संबंध करने से करते वाला मन है ये भय अथवा सुख अथवा दुःख ये सब मन इंद्र शरीर इंद्र मन बुद्धि का धर्म है परंतु आत्मा की धर्म नहीं है इस प्रकार वहीं पे उसके साथ मिलकर के ही यही हमारा काम है कि उपाधि के साथ मिलकर ही आत्मा दिखाई पड़ते हैं और विचार पूर्वक हम आत्मा को उपाधि से अलग करना समझना यही साधना है इसलिए उपाधि के साथ स्वप्न उपाधि के साथ मिलकर के आत्मा को बोल रहे हैं और इस प्रकार आत्मा को समझने के लिए यही उपाय है की उपाधि के माध्यम से उपाधि धर्म के साथ आत्मा को देख करके और फिर जो उपाधि का धर्म जितना दिखाई दे रहा है वो आत्मा का धर्म नहीं है परंतु इस उपाधि को देखने वाला आत्मा है उपाधि धर्म को समझने वाला आत्मा है इस प्रकार आपने को उपाधि धर्म से अलग करके समझे समस्त भूतों में एक ही दृष्टा है हमारा शरीर में एक दृष्टा आपके शरीर ऐसे बात नहीं है सभी शरीर में परमाता अलग अलग है क्योंकि परमाता उपाधि के अध्यात्मा करके बोलते हैं साक्षी समस्त शरीर में, में एक ही है इसलिए दुष्टारम्भ सर्वभूत स्तम समम हमेशा एक ही रूप में विद्यमान रहता है बढ़ना भट घटना कोई परिवर्तन होना कुछ नहीं है सर्व भयातिगम क्योंकि द्वैत होने पर ही यदि विषयात्मक ज्ञान होगा उसमें जरूर जो है डर रहेगा क्योंकि द्वैत्व देखने वाला परंतु जो सर्व जो स्वरूपभूत आनंद अथवा स्वरूपभूत अनुभूति होती है वो भय से परे होते हैं क्योंकि वहाँ पर द्वैत्व रहता ही नहीं है सर्व भयातिकम और उस उसप को दिख समझा रहे समस्त समस्ती आत्मस्वरूप को समझाने के लिए समस्तम शांतम निष्कलम शांत स्थित नित्यम विवर्जितम समस्तम सर्वगम शांत विमलम व्योम सर्वम नित्यम समस्तम यही सब रूप एक आत्मा ही सब कुछ है आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है आत्मा सर्वरूप है सब कुछ वही है फिर सर्वगम जिसको हम देख नहीं पा रहे है समझना है जान न शास्त्रवादि से वहां भी पहुंचा हुआ है सर्वगम परंतु तो इस प्रकार जाते हुए भी गमनागमन आत्मा गमना के धर्म ने हमेशा शांत है क्योंकि पूर्ण है कोई वहाँ पे बिग शेप कोई मूवमेंट कोई इधर उधर जाना होना ये कुछ भी संभव नहीं है परतु तो हमेशा शांत है विमलम सब के साथ रहते हुए भी उसके साथ कोई संबंध नहीं है विमल है मं से रहित है व्यूमबत्म और जो आकाश की तरह सर्वगत है असंग है व्यापक है इस प्रकार विद्यमान है हमारा स्वरूप वो निष्कलम कई बार आए हुए समस्त कला से रहित स्वगत भेद नहीं है कला नहीं है पार्ट्स नहीं है इसलिए क्रिया भी नहीं है कला अथवा तो पार्ट्स तो होता है अथवा क्रिया होना संभव होता सर्वम वही सर्वरूप है वही नित्य भी है और समस्त द्वंदी वर्जितम सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जस अपदस शीत उष्ण ये सब जो द्वंद है विपरीत जो है युग्म इससे रहित है आत्मा सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जश ये सब जो शीत उष्ण ये सब जो द्वंद होता है विपरीत प्रत्यय इससे आत्मा रहित है ये आत्मा की पारमार्थिक स्वरूप है देखिए यही बार बार हमको विचार करना समस्तम जो भी कुछ विषय दिखाई पड़ रहे उस सब मेरा ही स्वरूप है क्योंकि मैं ही सब में विद्यमान हूँ सर्वगम मैं हर जगह पर विद्यमान हूँ परंतु जाति आने जाने में पे नहीं है क्योंकि मैं पूर्ण हूँ इसलिए शांत है विमल के साथ मतलब उपाधि के साथ दिखाई देने पर भी उपाधि धर्म से कोई संबंध नहीं है मल उपाधि में है और आत्मा उपाधि का प्रकाशक है गंदगी सरस्ते में है सूर्य गंदगी का प्रकाशक है परंतु उस गंदगी के साथ सूर्य किरण का कोई संबंध नहीं होता ठीक इसी प्रकार आत्मा जो है समस्त धर्म को प्रकाश करने वाला है परंतु जो है उस धर्म के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं, नहीं इसलिए समस्त मल से रहित है व्यूम बत् स्थितम आकाश की व्यापकता चाहे आपका गुलाब के फूल हो चाहे आपका टट्टी हो चाहे गंगा जी के पानी हो और चाहे कटर के पानी हो आकाश तो हर चीज में विदमान है हर जगह विस्तृत है परंतु सब विमल है फिलस्त मल से वो रहित है और आत्म में कोई क्रिया नहीं है क्योंकि कोई कला नहीं है आत्म पार्ट्स नहीं है इसीलिए निष्कलम निष्क्रियम सर्वम वही सर्व रूप और वही नित्य भी है क्रिया होता तो हमेशा अनित होता भिकारी होती सर्वम नित्तम दंड ही विभर्जित मतलब अथवा समस्त डिटी से रहित है ये दंद शब्द का अर्थ होता है लाभ अपमान जो सफ होता है जन्म मृत्यु जरा व्यक्ति परंतु यहाँ पे, पे दंध शब्द का अर्थ डिटी भी बोल सकता है सुख दुख लाभ जस अपज मन अपमन ये भी है और यदि उससे और भी सुख समर्थ लेंगे तो आत्मा में द्वैत प्रपंच का कोई संबंध ही नहीं है इस प्रकार बार बार अपने स्वरूप ये, ये हमारी पारमार्थिक स्वरूप है इस इस पोर्सन का नाम है इम्पोसिबिलिटी ऑफ वन बीग दिखा ये मेरा पारमार्थिक स्वरूप है तो जीवित सुख तो शुक दुखी सुखी दुखी संसारी धर्म तो हमारा नहीं है जब ये सब भाव हमारे मन से निकल जाएगा तो हमारे जो शाब्दिक स्थित है, वो अपने आप ही होकर आ जाएगा। आगे इसी को समझाती प्रत्यय आपक्षी कथम मैं मितुत कथम घेय कर्म न क्षी कथानी प्रत्यय साक्षी <coughs> समस्त अत बुद्धिवृत्ति का मैं साक्षी हूँ मैं ज्ञान स्वरूप हूँ साक्ष्य हमसे चेतन होते हैं साक्षी का भी जर नहीं हो सकता तो जब मैं इस प्रकार जानने वाला हूँ तो मेरे द्वारा ज्ञ मैं ज्ञ कैसे हो सकता हूँ कथम मैं अत्युत इस प्रकार कैसे कह सकते हैं मिश्र एवं इस प्रकार बार बार विचार करके इस प्रकार से बार बार अपने स्वरूप का विचार अपने को समझना चाहिए ज्ञान कर्म ज्ञान का विषय है कि नहीं है अथवा तो हो हो सकता सकता है है। कि नहीं इस प्रकार से बार बार विचार करके मतलब आत्मा ज्ञान का विषय नहीं, नहीं बन सकता ज्ञान कर्म नवा मतलब ज्ञान का विषय आत्मा बन सकता कि नहीं बन सकता सर क्योंकि आत्मा कभी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता आत्मा समस्त ज्ञान की वृत्तियों का साक्षी है वो धित वृत्तिबित वृत्ति जितने सारे वृत्तियां अपने होते हैं अथवा इसके साथ मिलकर के अहकार जो भी वृद्धि है साक्षी वो वास्तविक इसका देखने वाला है वो चेतन है कथम गे माया मैं कैसे जानने योग्य वस्तु में कैसे बन सकता हूँ एवं इस प्रकार से बार बार विचार करके भी जानिए आपको समझना चाहिए क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है आत्मज्ञान भी एक विषयात्मक ज्ञान होगा आत्मज्ञान भी एक विषयात्मक ज्ञान होगा ये भ्रांति से जब हम अपने बारे में स्वरूप में सोचते हैं व उस भाव में बैठते हैं तो हमको लगता है कि आत्मज्ञान हुआ नहीं क्यों नहीं हुआ लगता है क्योंकि विषय रूप में आत्मा समझ में नहीं आता विषय में तो प्रत्ययी दिखाई पड़ते हैं तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं बार बार इसको विचार करके जागृत सपन सुचुप्त में कौन देख रहा है कब देख रहा है क्या देख रहा है कैसे देख रहे हैं और इन सब को कौन समझ रहा है इस प्रकार स्वप्न अवस्था में कौन देख रहा है क्या देख रहा है विषय कहाँ से आया ये जो देख रहे हैं ये सब जो है कि भोजो और भोक्ता और भोग ये तीनों को देखना है तीन अवस्था में भोक्ता कौन है भोजो वस्तु क्या है और भोग कैसा हो रहा है इन तीनों को जो देखने वाला है सब उन जानना लिखते तो तीनों को जानने समझने वाला व्यक्ति इस भोग के द्वारा कभी ले पायेमान नहीं होता ये मुख्य रूप से समझना है इसी को बोलता है क्यों नहीं हो सकता अथवा मैं हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूं, इस प्रकार से विचार करके उसको समझना चाहिए इफ नोएबल अब जाननेक्ट और नॉलेज ऑफ नॉट एब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता ये कभी भी नहीं हो सकता आत्मा क्योंकि ज्ञान का जो व्यक्ति के रोपन संदेह बोलते हैं जस मतम तत्समत मतम जस नज्ञातम अभिजानतम जो कहता है कि जो मैं आत्मा को जानता हूँ विष्णव रूप में जानता हूँ समझाउ अच्छी तरह से जस तत्सा मतम आत्मा को अभी जाना मतमजस् क्योंकि जो जानता है कि मैं आत्मा को विषय रूप में जाना अच्छी तरह से जाना समझा इस प्रकार भाई वो अभी तक आत्मा को नहीं जाना है। क्योंकि बोलते हैं अभिज्ञातमतम जब क्योंकि उपासना के माध्यम से जो आत्मा को ये देखा वो देखा वो आत्मा के तथर् स्वरूप को अभी तक नहीं सकता अभिज्ञातम बिजातम जो लोगों ने इस प्रकार आत्मा को जाना उनके लिए अभी भी आत्मा अभिज्ञात रह गया बिग अभिजानतम जो लोग आत्मा को विषय रूप से नहीं जाना वो ठीक ठीक आत्मा को जाना मतलब शब्द अर्थ ऐसा है जो लोग आत्मा को नहीं जाना वो ठीक ठीक जाना तो शंका हुआ है वहां पे कि एक भेड़ बकरी चलाने वाला भी आत्मा को नहीं जानता और ज्ञानी पुरुष भी आत्मा को नहीं जानता तो दोनों बराबर हो जाएगा तो, तो ये बात नहीं है भेद बकरी के चलाने वाले को तो आत्म संबंधित को कोई बोध कोई विचार कुछ होता ही नहीं है परंतु तो ये व्यक्ति विचार करके विमर्श करके जागृत सप्न सुन बस जागृत इसीलिए रूप में नहीं जाना इस प्रकार से विषय रूप में नहीं जाना ये दोनों में भिन्नता है उसको आत्म संबंधित बोध आत्म संबंधित व्यापक असंगता हमेशा रहता है उनको विषयात्मक नहीं है वो ज्ञान इसीलिए अज्ञानी व्यक्तियों की ज्ञान और ज्ञानी व्यक्तियों की ज्ञान दोनों में भिन्नता है अज्ञानी का जो अज्ञान है वो आत्मसंबंध यथार्थ ही नहीं है और ज्ञानी व्यक्ति का जो अज्ञान है वो है कि स्वरूप भूतों के जानते हैं विषय रूप में नहीं जानते है ये इसका विपरीत अर्थ है क्या बात है सर्व सर्वयसाक्षि कथम के आ, आगे देखिए बोलते दृष्टि अदृष्ट दृष्टिअिज्ञात दभ्रम द्रदस मैया न परम ब्रह्म कथन अदृष्ट दृष्टिअिज्ञात दभ्रम्ता शासना जेय मै मैवम अन्ने वेयर्वा परम ब्रह्म कथमचन अदृष्ट दृष्टि अविज्ञात दभ्रम इधि शास दभ्रमिति शासना इस प्रकार विज्ञात अदृष्टम दृष्टि विज्ञात दभ्रम्तादिशाशना परम श्रुति में में आते हैं जिस प्रकार शांखवादी को भी यही मान्यता प्रधान जो इतना सूक्ष्म है वो अद, उसको देखा नहीं जा सकता है हमारे तो वेदांत तो बोलते है उसको जो है वो दृष्टा है इस रूप में देखा जाना जा सकता है मतलब मतलब अभिज्ञातम विज्ञात्वी जिसको देखने जा सकता है परंतु जो सब कुछ देखता है जिसको विषय रूप में नहीं जाना जा सकता है परंतु जो रहने के कारण बुद्ध सब कुछ को विषय रूप में जान लेते हैं वो वो तत्व है ये आत्मा की यथार्थ स्वरूप है श्रुति बोलते हैं अभिज्ञातम विज्ञात्री अदृष्ट दृष्टिता फिर इसका न्यूटन जैसे इस प्रकार से कभी आत्मुष में कभी दृष्टि बोलेंगे तो आत्मा के लिए अब न्यूटन में बोलेंगे तो ब्रह्म के लिए आत्मा और ब्रह्म एक ही वस्तु है इसलिए आप बोल रहे हैं कि स्तुति ये कहती है कि क्या कि आत्मा को देखा नहीं जाता है क्यों क्योंकि आत्मा सबको देखने वाला है आत्मा हमेशा जो है विषय रूप में नहीं जाना चाहता जा क्युं? इसलिए कभी गेय नहीं बनता केवल मेरे लिए नहीं सभी के लिए ही चाहे हिरण नगर होगा चाहे हमारा ईश्वर होंगे आत्मा कभी भी किसी का विषय नहीं बनता आत्मा आत्मास्वरूप का उन लोगों का आत्मा आत्मास्वरूप का अनुभव होता है विषय रूप में नहीं हम लोगों का अभी तक हुआ नहीं इतना भिन्नता है परंतु विषय रूप में किसी को भी नहीं होगा नहीं बगैम मैं अन्य परम ब्रह्म कथन चुना परम ब्रह्म कभी भी किसी का विषय नहीं बनेगा कभी भी कोई बुद्धिवृत्ति मनोवृत्ति इसका विषय उन सभी वृत्तियों को देखने वाला समझने वाला होने के कारण यही आत्मा का यथार्थ स्वरूप है बार बार घुमा घुमा के जब ये मेरा पारमार्थिक स्वरूप है तो जब हमने अपने ऊपर उपाधि धर्म आरोप करते हैं वो हमारा पारमार्थिक स्वरूप नहीं हो मैं नहीं हो सकता हूँ इस प्रकार से निश्चय रखना है क्योंकि इस प्रकारन इसीलिए भगवान भाषुकर बोलते हैं कि जितना हम अपने ऊपर आरोप किया हुआ है दैट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ वन बींग द अदर जब मैं ये पारमार्थिक स्वरूप वाला हूँ तो मैं अल्प अल्प शक्तिमान अल्पत्र कैसे हो सकता हूँ मैं सर्वगमत मतलब मैं ही सर्वरूप हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ मैं सब को जानता हूँ ये बात नहीं है मैं ही सब रूप हूँ और मैं ही चेतन रूप हूँ इस प्रकार से अपने को समझना ये यथार्थ ज्ञान है और ये मैं अदृष्ट दृष्टि क्या मतलब मेरे को कभी विषय रूप से नहीं जाना जा सकता है परंतु मैं सब विषय रूप में सब कुछ है जिसका विषय रूप में बनता है दृष्टम दृष्टि जो सबको देखने वाला होता है जिसको कभी विषय रूप में नहीं जाना जा सकता है परंतु जो सब कुछ जानते है, इस वा मया वा आत्मा यहाँ पे परम परम ब्रह्म कथन जनक अवस्था में इसीलिए परम्र, तो ये लगेगा कि हमें तो आत्मज्ञान नहीं हो रहा है किन्तु तो आत्मज्ञान नहीं हो रहा है ये बात नहीं आए आत्मसंबंधित जो विचार मन में उठता है वही जो आत्मज्ञान पर फिर बाद में इतना ही रह जाएगा उस भाव में स्थिर रहेगा जिस प्रकार इस समय हमारे मन में ये भावना यही धीर बैठा मैं मनुष्य हूँ इसके लिए आप ना जब करते हैं ना ध्यान करते हैं क्योंकि धीर् प्रत्यय बैठी हुई है इसी प्रकार आत्मविचार करते करते एक दिन ऐसा होगा कि मन इतना धीर्य निश्चय कर लेगा यही मैं हूँ और जो बड़ी उपाधि के धर्म के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है ये निश्चय हो जाता है आगे आगे और बोलते हैं ज्ञानालोक स्वभावत अन्न ज्ञान अनपेक्ष सदा मया हरिव्य स्वरूप व्यवधानाभ्याम ज्ञान लोक स्वभावत अन्न अपेक्ष ज्ञातम चा मया मैं मेरे तरह हमेशा ही जाना हुआ हूँ क्यों मेरा स्वरूप है वो अब व्यवधानात तो कोई व्यवधान नहीं है हमसे ये जो है शांक दर्शन में कारिका में इसको हमेशा ध्यान रखना है वस्तु तो विद्यमान रहते हुए भी दिखाई नहीं देता विषय रूप में हमको समझ में नहीं आता क्यों उसके लिए पहले कारण बोलते हैं दूर होने के कारण बहुत दूर होने के कारण और बहुत पास में होने के कारण ये दोनों मुख्य अनेक दूर हो तो भी नहीं दिखाई देगा और बिल्कुल पास में तो भी नहीं अब अव्यवधाना फिर जो है कोई प्रतिबंधक आने के आने के कारण नहीं दिखाई पड़ता विद्यमान रहते हुए भी वो भी नहीं दिखाई पड़ता प्रतिबंधक आ जाने के बाद फिर पांचवा है कि जो है जिस इंद्रियों का विषय है वो इंद्रियों ठीक काम नहीं करने कारण भी वो नहीं दिखाई पड़ता सब विषय प्रकाश नहीं पड़ पड़ता तो फिर जो है मन ठीक से काम नहीं कर रहा है इसीलिए मन शुभ इसीलिए नहीं दिखाई पड़ता है और फिर क्या होता है कि कोई उससे प्रकाशशील वस्तु के द्वारा वो दबा हुआ होने के कारण दिन के समय चंद्रमा तारे रहते हुए भी उसकी प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता क्यों उससे अधिक प्रकाशशील वस्तु सूर्य के द्वारा दब जाने के कारण पड़ती है और फिर क्या होता समान समान के के के के साथ साथ मिल मिल जाने जाने कारण के के कारण हमको बरसात के समय पानी बरसते हुए दिखाई है पड़ते हैं परंतु तो नदी में मिल जाने के बाद वो फिर दिखाई नहीं पड़ता वो आपको समझ में नहीं आता तो एक समान जाती सम्मान द्वारा वस्तु के साथ मिल जाने के कारण समान जातीय वस्तु के द्वारा दब जाने के कारण उससे अधिक प्रकाशशील वस्तु के द्वारा दब जाने के कारण इन सब कारणों से आत्मा, आत्मा जो है आत्मा में भी ऐसा ही है सबसे दुराज सुदूरे अंतिकेचा, अंतिक तो दूर से भी दूर है परंतु यहाँ हमसे सबसे नज़दीक भी है दुराज यही व यहीं पर हमारे अभिन्न रूप से विद्यमान होने के कारण इसी लाइस स्वरूप अव्यवधानाभ्याम और स्वरूप होने के कारण सर्वभूत बने जिसमें कोई व्यावधान नहीं है अत्यंत नजदीक सबसे नजदीक निकटतम वस्तु है आत्मा इसलिए विषय रूप में नहीं देखा जा सकता है और क्योंकि कोई व्यावधान नहीं है इसलिए आत्मा को जानने के लिए कोई इंद्रियों को भी आवश्यकता नहीं है यहाँ तक मन बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है परंतु इस ज्ञान का आलोक आप प्रकाश जाए स्वभाव तो हमेशा ही अपने स्वरूप से ये रहता ही है ज्ञान का प्रकाश हमेशा ही रहता है जिस समय में, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। उस समय ज्ञान का प्रकाश रहता है किस ज्ञान का? मैं कुछ नहीं जाना ये ज्ञान ज्ञान का गयन रहता है इसलिए ज्ञान का प्रकाश का नाश नहीं होता ज्ञान आरोप स्वभाव स्वभाव से ही जो है वो हमेशा रहता है क्योंकि हम स्वरूप भूत है इसीलिए आत्मा को जानने के लिए दूसरा को एक और आत्मा को नहीं चाहिए यदि आत्मा को जानने के लिए फिर दुष्टा एक आत्मा की हम कल्पना करेंगे तो अनावस्था दोष आ जाएगा दुष्टे के लिए तेष्ट तिष्ट के लिए चौथा इसीलिए यहाँ पे आ करके और फिर पीछे नहीं देखना है क्योंकि अब तब हमको तो समझ में नहीं आएगा इसका तो विषय रूप नहीं बनेगा नहीं यही ज्ञान है क्या ज्ञान है कि आत्मा विषय रूप में नहीं जाना स्वरूप होकर के हमको समझ में आ गए यही ज्ञान की स्वरूप है इसीलिए हमें बोलते हैं कि क्ष ज्ञान किसी ज्ञान की अपेक्षा ही, ही, तो तो ही जाना हुआ हूँ ऐसा एक क्षण भी नहीं रहता कि हाई मैं कहा हूं देखू राजा हमेशा ही रहता है कि मैं जानता हूं अपने को एक क्षण भी ऐसे नहीं है कि मैं अपने को नहीं जानता हूँ हर क्षण में अपने स्वरूप के अनुभव हमेशा रहते जो है परिच्छि बुद्धि बनी हुई है वो मिट जाते हैं आत्मा को जानने के लिए कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है इसको समझाने के लिए इसलिए ये जो आत्मा अपने को जानूंगा तो कैसे जानूंगा कोई भी प्रकाश विषय को प्रकाश करने वाले जितना इंद्रिय हैं वो इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है तद तो विपरीत वो इसका प्रतिबंधक बन जाता है इसलिए इंद्रियों की विषय से उज्ज करके सब आत्मसंजमित करके मन को अंतर्मुखी कर उनकी कर शांत करते हैं उसमें चेतन के अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप में होते हैं आगे इसको समझाते हैं नाना ज्योतिषा कार्यम रविरात्म प्रकाशने स्वुधात्न्न बोधिच्छा बोधस्वात्म प्रकाशने नान्यन ज्योतिष कार्य रविरात्म प्रकाशने स्वधा बोधिच्छा बोधस्वत्म प्रकाशने देखिए कितना बार से एक ही चीज को बिस्तर से नान्यन ज्योतिष कार्यम सूर्य <शुर्ण> <शुर्ण> को देखने के लिए दूसरा कोई प्रकाश हमको नहीं लाना पड़ता आप प्रकाश देखते हैं न ज्योतिषा कार्यम रवि का सूर्य की प्रकाश को प्रकाश करने के लिए कोई दूसरा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होता रवेर रवि का स्वरूप का सूर्य का स्वरूप का प्रकाश करने में कोई दूसरा ज्योति की आवश्यकता नहीं होती इसी प्रकार स्वबोधात् न अन्न बोध के लिए और कोई एक बोध स्वरूप की कभी अपेक्षा ही नहीं है स्वबोधात न अन्नबोध इच्छा यहाँ पे दो मतलब आत्मबोध के लिए ना कोई अन्न ज्ञान की आवश्यकता है अथवा आत्मबोध हो जाने पर और किसी बोध की इच्छा ही नहीं होती दोनों अर्थ में लग जाएगा क्यों आत्मा की प्रकाशित करने के लिए एक दूसरा कोई बोध स्वरूप आत्मा को लाने की आवश्यकता नहीं है बोध स्वरूप अपना स्वयं प्रकाश वो अपने आप अपने को प्रकाशित करते थे नैना ज्योतिषा कार्य आत्म प्रकाशन अन्य जिस प्रकार रवि की स्वरूप को सूर्य की स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए और कोई अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती इसी प्रकार स्वयं प्रकाश आत्मा को प्रकाशित करने के लिए और दूसरा कोई प्रकाश दूसरा कोई इंद्रिय दूसरा कोई विषय कोई ज्ञाता की आवश्यकता नहीं होता क्योंकि मैं अपने आप सभी व्यक्ति जानते हैं मैं हूँ इसके लिए ना मुझे इंद्रियों की आवश्यकता है इसके लिए न मैं किसी को इस किसी को पूछने की आवश्यकता है ना मुझे स्कूल जाके इसको पढ़ाई करना पड़ता है सभी व्यक्ति जानते हैं मैं हूँ इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है बस केवल इस व्यापकता को समझने के लिए परिच्छिनता में जो आत्मबुद्धि है भ्रांत बुद्धि है उसको केवल हमको थोड़ा मिटाना पड़ता है क्या टाइम होता तो इस प्रकार से आगे देखिए और बोलता स्वबोध आत्मा बोध इच्छा अपने बोध के लिए दुष्ट बोध स्वरूप में की आवश्यकता नहीं है और अपने बोध हो जाने पर और किसी भी प्रकार की वस्तु की जानने की इच्छा भी नहीं रह जाता प्रकाशन है सूर्य प्रकाश के, प्रकाश प्रकाश के लिए चाहिए भी क्योंकि सूर्य को प्रकाश करने के लिए आत्मा की प्रकाश चाहिए आत्मा को प्रकाश करने के लिए भी दूसरा आत्मा की प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं होता क्योंकि अपने आप को प्रकाश करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होता ये तो सभी का अनुभवशिप्त बात है आगे देखिए इसी न तय न तो अपेक्षा स्वूप जस्व प्रकाशा अदृश्यो न प्रकाश ही अस्ति कशन न न अपेक्षा स्व जब प्रकाशा दृश्यों न प्रकाश ही अस्ति कस्न न तस् अन्नतो अन्न अपेक्षा उस वस्तु का मृतिका से बना हुआ घरा का कोई मृतिका की आवश्यकता नहीं होती स्वरूपम जस भवे जिसका जो स्वरूप है वो उस, भाग में, के लिए उसको उस प्रकार की दूसरा वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते है न तस्व अन्न तो अपेक्षा जस अस्वरूपम जस्त जिसका जो स्वरूप होता है सूर्य प्रकाश स्वरूप है उसको और दूसरा प्रकाश का आवश्यकता नहीं है अंधेरा को प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरा अंधेरा को लाने की आवश्यकता नहीं है अंदर का स्वरूप इसी प्रकार जिस प्रकार जिसका जो स्वरूप है जिस प्रकार घट स्वच्छ बना जो मिट्टी का स्वरूप है तो उस मिट्टी का को समझने के लिए कोई दूसरा मिट्टी का की आवश्यकता नहीं है इसी प्रकार से जिसका जो स्वरूप होता है उसको जानने के लिए दूसर को प्रकाश प्रकाश दृश्य न प्रकाश ही अस्थिका संचना दूसरा प्रकाश का तरह देखा जाना नहीं है और दूसरी बात क्या एक आत्मा के प्रकाश से भिन्न दूसरा कोई प्रकाश भी नहीं है एक आज आत्मा को जानने के लिए सूर्य चंद्र ग्रहण नक्षत्र जड़ात्मक प्रकाश है ये आत्मा के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं परंतु आत्मा के प्रकाश चेतनात्मक प्रकाश है इसीलिए सूर्य चंद्र ग्रहण नक्षत्र को प्रकाशित करने के लिए आत्मा नामक वस्तु चाहिए तो परंतु आत्मा चेतनात्मक प्रकाश होने के कारण यहाँ पे कोई दुष्ठा चेतनात्मक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है ये चीज जय सूर्य को जड़ात्मक कोई प्रकाश की आवश्यकता जैसे जद से जद स्वरूप हम बोला क्यों बोला क्योंकि सूर्य एक जड़त्मक प्रकाश है तो जड़त्मक प्रकाश होने के कारण सूर्य को प्रकाशित करने के लिए कोई जड़त्मक प्रकाश की आवश्यकता नहीं है पर चेतनात्मक प्रकाश की आवश्यकता है परंतु आत्मा चेतनात्मक प्रकाश है इसीलिए आत्मा को प्रकाशित करने के लिए और अन्य कोई चितन-प्रकाश नहीं है, ना एक को को है ही नहीं, आत्मा तो है नहीं। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं प्रकाश अंतर न प्रकाशिक प्रकाश अंतर को देखने के लिए दूसरा प्रकाश जो कहीं पे किसी जगह पे नहीं देखा जाता इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है आत्मा स्वयं अपने आप अपने को अनुभव भी करते हैं किंतु हम क्या होता है के विषय को देख करके हम उस विषय में मन को लगा के रखते हैं वहां तो से हम अपने को अलग नहीं कर पाते परंतु दृश्य प्रपंच में जितना मन लगेगा उतना दृष्टा को हम समझ नहीं पाएंगे परंतु दृश्य प्रपंच से मन उड़ जाए तो दृष्टा के प्रति दृष्टि जाती है और दृष्टा की दृष्टि का भी लोप नहीं होता हमेशा थे। तो हमेशा गया हमेशा रहे गया रहेगा, अब चलेगा। इसी को को समझाते हुए एक ही चीज देखिए कितना मतलब ये जो हमारा धर्म धर्म नहीं है उसको अपना धर्म नहीं मानना है इसको समझाने के लिए कर बार बार बोल रहे व्यक्ति प्रकाश आत्मा समागम प्रकाश स्व अर्क कार्य इति मिथ्या बचो हिस्सा प्रकाश प्रकाश प्रकाश स्वर्क कार्यस्य इति मिथ्या बचो हियता क्या बोला है? जो जड़ प्रकाश है व्यक्ति जो जड़ प्रकाश है वो स्वयं प्रकाश नहीं है उस जड़ प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए उस जड़ प्रकाश से भिन्न एक चेतन प्रकाश की आवश्यकता होती है जड़ प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए कोई जड़ात्मक प्रकाश की आवश्यकता नहीं है प्रदीप को समझ देखने के लिए एक दूसरा प्रदीप की आवश्यकता नहीं होती दिया को जान समझने के लिए दूसरा दिया की आवश्यकता नहीं होती परंतु उससे भिन्न चेतनात्मक प्रकाश यही दिया है उसकी आवश्यकता होती है सूर्य प्रकाश भी ऐसे ही है आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हुए वो जो है सभी वस्तु को प्रकाशित कर सकते हैं परंतु हूँ इस प्रकार सूर्य देवता को ये समझ में नहीं आता उसके लिए जो है आत्मा की प्रकाश चाहिए वो आत्मा आत्मा को ही जानता है विषय रूप में नहीं जानता है परंतु कोई दूसरा प्रकाश उसके लिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश आत्मा स्वयं व्यक्ति अप्रकाशस्व अप्रकाशित व्यक्ति का जो वस्तु का जो प्रकाश होता है प्रकाश आत्म समागम तो जो दूसरे की प्रकाश करते हैं आत्मा दूसरे प्रकाश के प्रकाश तरह प्रकाशित होता है ये जो लोग कहते हैं वो ठीक से आत्मस्वरूप को नहीं जाना यही समझना पड़ेगा यहाँ पे इसलिए इति मिथ्या बच हुई तो आत्मा को जानने के लिए दूसरा प्रकाश आत्मा को जानने के लिए दूसरा वस्तु की आवश्यकता कुछ नहीं आत्मा को जानने के लिए कुछ वस्तु की आवश्यकता नहीं है समझाने के लिए हम कोई वस्तु के अवलंबन लेते हैं अब मान लीजिए हम सुवेदिष्टांत तो दिए थे प्रकाश क्या है समझने के लिए बिजली क्या समझाने के लिए हीट क्या समझने के हम किसी अवलंबन तो लेते हैं परंतु जब वो बोध हो जाता है फिर हमेशा अवलंबन थोड़ी लेते हैं हम हम नहीं नहीं लेते हम एक बार बार बार गर्मी के है हमको हमको समझ में आ गया तो उसके लिए लोहा करके हाथ से पकड़ने की आवश्यकता इसी प्रकार से एक बार इस चीज को समझ में आ जाए तो फिर जो है आत्म आत्मस्वरूप को जानने के लिए बार बार कोई चीज का आवश्यकता नहीं होगी बस आप अपने स्वरूप में हमेशा बैठे रहेंगे और वो जो है लोग कहते हैं आत्मा को जाना जाता है कि श्रुति भी बोलते हैं आत्मा बारे द्रष्टव्य तो स्रोतव्य तो तो मंतव्य निधि तो दर्शितभ्य परंतु ये ये जो है ये आत्मा की दृश्य मान द्र, द्र, माने धर्म धर्मात्मा पे नहीं है आत्मा हमेशा दृष्टा है इस रूप में ही आत्मा को समझना है यही यही आत्मा की आत्मा बारे दृष्टव्य मतलब दृश्य रूप में आत्मा को जानना चाहिए ऐसा श्रुति वाक्य से लगता है परंतु ये अर्थ नहीं है इसका अर्थ होता तो है दृष्टा रूप में आत्मा को समझना चाहिए कैसे समझेंगे आत्मा को बार बार मनन करके द्रष्टव्य स्रोतव्य मंतव्य निरीद्याशीतव्य श्रुति वाक्य को बार बार सुनो और फिर उसकी मनन करो और फिर उसके निजी ध्यान से आत्म समझ में आता है आगे बोल रहे हैं जतो जत जत्कार स्वरूप न प्रकाश जायते रबे जो भूत भवेद कार्य स्वरूप न प्रकाश जायते भगवत गीता में नहीं आता न सत विद्यते भाव विद्यते नहीं होता कभी हो करके फिर नहीं होना और फिर नहीं हो करके फिर होना ये जहाँ पे होता है वहाँ पे तो दूसरी प्रकाश की आवश्यकता होती है कभी हो करके फिर नहीं होना और कभी नहीं हो करके फिर होना ये जहाँ जहाँ पे होता है वहाँ पर दुष्ट प्रकाश का आवश्यकता होता है और आत्मा स्वयं प्रकाश है कभी हो करके नहीं होना ये बात नहीं है हमेशा ये की रूप में रहता है कभी नहीं को नहीं हो करके फिर होगा ये भी नहीं है इसलिए आत्मा की प्रकाश करने के लिए कोई प्रकाश जो वस्तु ऐसा होता है मतलब कभी था फिर बाद में नहीं जाएगा फिर बाद में नहीं रहेगा कि फिर होगा इस प्रकार की वस्तु को जानने के लिए कोई दूसरा प्रकाश की जड़ात्मक वस्तु को जानने के लिए कोई चेतनात्मक प्रकाश की आवश्यकता होती है परंतु आत्मा ऐसा नहीं है कि कभी था और फिर बाद में नहीं रहेगा और बाद में नहीं रहा फिर बाद में होगा ये आत्मा ऐसा नहीं है इसलिए आत्मा को जानने के लिए सर्वत्व अभुत न प्रकाश जायती रवि इस प्रकार सूर्य प्रकाश के लिए दूसरी प्रकाश की आत्म प्रकाश की आवश्यकता होती है आत्मा स्वयं प्रकाश और जो चेतन प्रकाश होने के कारण जड़ात्मा प्रकाश में ही है जो चेतन प्रकाश होने के कारण दूसरा कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है क्यों क्योंकि कभी है कभी नहीं है इस प्रकार धर्म वाला आत्मा की प्रकाश नहीं है आत्मा की प्रकाश है जितना नहीं होने वाला वस्तु को प्रकाश करने वाला होते हैं इसलिए आत्मा को ऐसे समझना चाहिए कि मैं आत्मा को नहीं जाना नहीं समझ में आता है ये नहीं समझ में आना ही आत्मा की धीरे धीरे समझ है ये समझना चाहिए क्यों आत्मा कभी होकर के नहीं रहेगा अथवा कभी नहीं जा करके होगा ऐसी बात नहीं है एक पहले भी देखो आत्मा आनंद रूप है हम लोग सभी व्यक्ति नित्य आनंद को ढूंढ रहे हैं इस जगह पर आप दृढ़ हो जाओ जब हम नित्य आनंद को ढूँढ रहे हैं तो अब ये नित्य वस्तु किसी साधन के द्वारा प्राप्त नहीं होगा इसीलिए साधन करके आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा ये भावनाई मन में देना चाहिए इसलिए अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए तो कोई प्रयास किया प्रयास करना चाहिए अथवा प्रयास संभव है प्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है भ्रांति से जो प्रयास हम करते हैं ईश्वर कृपा से ये भ्रांति मिट जाए तो स्वयं प्रकाश अपने अपने आप देखने है क्योंकि आत्मा कभी हो कर के नहीं फिर होता है अथवा कभी हो करके फिर नहीं रहता है ऐसी बातें नहीं है ये एक हमेशा रहने वाला वस्तु है स्वरूप भूत होने के कारण उसको जानने के लिए कोई भी इंद्रिय मन बुद्धि किसी की व्यापार की आवश्यकता नहीं है हमेशा रहने वाला तत्व है और हमेशा प्रकाश स्वरूप भी है ना जिस प्रकार सूर्य को के प्रकाश के लिए कोई दूसरे बोल करके आया उस प्रकार यहाँ भी जो है आत्मा के लिए कोई कभी नॉन एग्जिस्टिंग था फिर बाद में एग्जिस्टिंग हुआ फिर एग्जिस्टिंग होकर के फिर नॉन एग्जिस्टिंग हो गया ऐसा नहीं होता है इसी प्रकार से आत्मा का स्वरूप होने के कारण आत्मा को जानने के लिए इस चीज़ को हम नित्य आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो धीरे धीरे धीरे धीरे पहले तो ठीक है कि अन्य विषय के माध्यम से जो आनंद को हम प्राप्त करते हैं वो हम उस आनंद को हम समझते हैं परंतु उस आत्म उस आनंद तो कुछ दिन में रह करके फिर चला जाता है ये जब हमको समझ में आ जाएगा, तब तो हमको क्या करना पड़ेगा साधन के माध्यम से आज तक हमने कितने प्रकार की आनंद को प्राप्त किया परंतु सभी आनंद हमको छोड़ के चला गया तो आप क्या करना पड़ेगा साधन छोड़ के आनंद लेना पड़ेगा साधन के माध्यम से आनंद लेता रहा और वह दुखी होते रहे अब साधन छोड़ के जब आनंद लेंगे तब हमेशा सुखी रहे हमेशा वो सुख तो अनुभूत इसी प्रकार से इसको समझाते अगला श्लोक होता है: सत्ता मात्र कर्ता करता दिता कर्ता ते करता, करता दृश्यते घटादी घटादिव्यक्ति जोधत्मनिष्यता सत्ता कर्ता बोधात्मना जोधत्मना अच्छा तब क्या होता है कि जिस समय हम किसी इंद्रियों के द्वारा प्रकाश के माध्यम से जो विषय का ज्ञान करते हैं उस समय तो हमें कोई कर्ता की दृष्टि की चाहिए जिस समय हम कोई वस्तु की मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जब हम प्राप्त तो करते हैं उस समय शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण करने वाला एक प्रवाता जिसको दृष्टाश्रोता ममता विज्ञानता बोलता है ऐसा तो चाहिए ऐसा तो चाहिए परंतु जो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई इंद्र नहीं है इसलिए आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई कर्ता नहीं चाहिए टेक्निकली इस चीज को समझना है अन्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई कर्ता चाहिए दृष्टाश्रोता ममता विज्ञानता तो ये जो हमारे अंदर भावना बैठा हुआ है तो मैं आत्मा को जानूंगा तब तक नहीं जानूंगा <laughs> यहाँ पे कि ये जब कर्तित्व बुद्धि मैं आत्मा को जानूंगा ये छोड़ना पड़ेगा ये छोड़ना पड़ेगा जैसे घटपट आदि के ज्ञान के लिए बस भगवान भास्कर देखे कितना घुमा घुमा के छोटा छोटा, छोटा चीज हमारे अंदर दिखा रहे हैं यहाँ पे आत्म को प्राप्त करने के लिए क्या क्या वस्तु है सामान्य कोई बाहरी विषय को शब्द स्पर्श रूप रस स्कंध को जानने के लिए हमारे अंदर एक करतृत्व तो बुद्धि होती है और उस करतृत्व तो बुद्धि के कारण इसको फिर दृष्टा स्पृष्टा द्र, फिर श्रोता मन्ता विज्ञाता ऐसा कहा जाता है परंतु आत्म आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ नहीं चाहिए ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा ना वहाँ पे दृष्टा रहेगा ना वहाँ पे श्रोता रहेगा ना वहाँ पर विज्ञाता रहेगा क्यों क्योंकि आत्मा तो दृष्टा श्रोता मनता विज्ञान तो शब्द स्पर्श रूप प्रसगंध से सापेक्ष होते है आत्मा तो शब्द स्पर्श रूप प्रध से पीछे है इसलिए यहाँ पे करतित्व बुद्धि भी नहीं है ये कर्तित्व बुद्धि जो हमारी प्रतिबंधक बैठी हुई है तो देखिए आत्मा नित्य प्राप्त वस्तु है इसके प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए प्रयास करोगे तब क्या है वो कर्तृत्व बुद्धि के साथ वो प्रयास होता रहेगा इसका सारा प्रयास को छोड़ करके और प्रयास छोड़ने का कर्तित्व भी नहीं होना चाहिए ये जो है ये इतना एक सूक्ष्म और तो कठिन बात कहिए थोड़ा कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्योंकि हमारा स्वभाव बना हुआ है कि जो है मैं इसको देखा सुना जाना समझा इस प्रकार हम बोलते हैं ना इस प्रकार व्यवहार यहाँ पे नहीं होगा इस प्रकार व्यवहार की यदि हमें भावना है तो यथार्थ आत्मज्ञान कभी नहीं आत्म तो वो तो उपाधिक आत्मा का ज्ञान होगा उपाधि के साथ जो ज्ञान होता है उसका ज्ञान होगा निरुपाधिक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा क्योंकि आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है इंद्रियों को प्रयोग करने के लिए इंद्रियों की प्रयोगता के रूप में प्रमाता बैठा हुआ है ये प्रमात्रित धर्म आत्मा में नहीं है प्रमातृत्व धर्म में नहीं है इसलिए इस भाव जब तक नहीं निकलेगा मन से तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा क्या मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है ये इस भी हम इसलिए कितना अद्भुत बात है शुरू में हमको चाहिए और करते करते जब धीरे धीरे भगवत अस्तित्व अपने अंदर अपने स्वरूप भूत होकर के अनुभव में आने लगते हैं तब अरे क्या भगवत प्राप्ति की जब तो भगवान बैठे हुए अंदर अंदर क्या प्राकृतिक क्या प्रकाश करना है अपने आप अप अपने को जानने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता इसीलिए ये चीज जो है यहाँ पे सबसे टेक्निकलिटी है शुरू शुरू में आत्मज्ञान मतलब तो भगवत प्राप्ति की इच्छा मन में हो और फिर बाद में इस इच्छा को भी मन से निकाल दो तब जाके आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाएंगे आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाएंगे समझ हाँ ठीक है आज यही पे रखते हैं फिर कल देखेंगे कल समाप्त हो जाएगा ये। एक कितना सुंदर मजे मजे की चीज भगवान बोल रहे हैं कि ये चीज जो है ये विचार करते करते जब एक भाव में मन स्थिर हो जाएगा लेकिन कितना आनंद आता है कि पहले तो बात ही है यदि ये ठीक से समझ में आता है तो भी आनंद लगता है और जो स्वरूप रूप अनुभव हो जाएगा तब तो कहना है कि आनंद अनंत आनंद के एक सागर अनंत आगत के सागर में आप जो है हमेशा विद्यमान रहेंगे ठीक है आधे ही पे रखते हैं ओम पूर्ण मत पूर्णमिदम पूर्णाथ पूर्ण मुदत्ति पूर्णस् पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति ओम नमो नारायणायत